रघुकुल के छोटे राजा का देखा शरीर सब जर्जर जर है मानो सूरज के छिपने से रह गया कमल कुम्हला कर है वे काली मटियाली अलके लटके जो दाए बाएँ हैं भाई के विरह वेदना में सच मुझ बन गई घटाई है घर में तपसी की तरह देख भरत का विष ब्राह्मण भुले अपने को पुलकित तो हुआ विशेष बोला राजर से सुनो जिस का तुम ध्यान रात दिन करते हो तुम ध्यान रात दिन करते हो जिसके दर्शन को भरत राज माला पर घडियां गिनते हो जिसके दर्शन को भरतराज माला पर घडियां गिनते हो पुष्पक पर वानर मंडल में अपनी छटा दिखाता है अपनी छटा दिखाता है लक्ष्मण से के सहित वही अवधेश अवध में आता है लक्ष्मण सीता के सहित वही अवधेश अवध में आता है मधुर वचन यह विप्र के थे मधुरस के धार मरते विरही में हुआ नवजीवन संचार वह हर्ष बढ़ा उल्लास बढ़ा कभी से भी कहा नहीं जाता वह हर्ष बढ़ा उल्लास बढ़ाऊ कवि से भी कहा नहीं जाता लेखनी लिखे भी तो कैसे जब उससे उठा नहीं जाता समझेंगे भावुक भक्त दशा श्री भरत भक्त मदमाते की भाई भाई जाने भाई भाई भाई के नाते की कहा भरत ने उसी क्षण होकर प्रेम विभोर हे द्विजर तुम कौन हो आये जो इस ईसऊर या सुनते ही कप छुप न सका क्षण भर में बन हनुमान गया तब रामदास को उस समय वह राम भक्त पहचान गया हनुमत ने कहा सूचना दू था यही काम भगवान मेरा हे भक्त शिरोमणि भरतलाल करिए स्वीकार नमन मेरा रोम रोम प्रमुदित हुआ बड़ा प्रेम उन्माद मिले अंजनीलाल से भरतलाल लाल सालान। क्या कहा उदित हो रहा सूर्य कष्टों के रात मिटाने को तो आंखों तुम भी हो तैयार स्वागत का अर्घ चढ़ाने को वानरवर तुमने प्राण दिया वह अमृत संदेश सुनाया है हो सकता उरण भरत कभी युग युग तक ही बनाया है शांत अनेक प्रकार कर विविध प्रकार दे धीर आए राघव के निकट विदा मांग बलवीर पाते ही यह सूचना आते हैं श्री राम अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम श्री राम बिना जो रामपुर श्रीहीन दिखाई देती थी वह आज हर से से फूल उठे रंगीन दिखाई देती थी जो कली कभी थी इस समय खुल पड़ी खिल आई जिस जगह अंधेरा रहता था उस जगह धूप सी खिल आई पतझड़ के पीले वृक्षों पर छाया मधुमास निराला था छाया मधुमास निराला था मालिक को आया हुआ जान पत्ता पत्ता मत वाला था सरियों की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाती थी वृक्षों के लता लहलहा कर फूलों का फर्श बिछाती थी कोपों में भरा मानों अमृत सरी खानीर कालाभो में आ गया चंद्रलोक का चीर दाम दरस की प्रजा में ऐसे उठी उमंग छोड़ छोड़ गृह कार्य चले भरत के संग छोड़ छोड़ गृह कार्य सब चले भरत के संग इतने में नेत्र शत्रुघ्न के आकाश मार्ग में जाते हैं आकाश मार्ग पर जाते हैं सानंद शब्द निकाला मुख से अवधेश अवध में आते हैं इतने में वह पुष्पक भीमान कुछ और समीप उतर आया टकटके बांध देखा सबने नव भूमंडल पर आया जय जन जन्मभूमि कर राघव ने शीश झुकाया जब संपूर्ण साथियों के समेत पुष्पक पृथ्वी पर आया तब सत सतकंठों से उसी समय रघुपति की जय जयकार हुई फिर धीरे धीरे मेरे प्रभु यह मीठी से झंकार हुई उस अवध तपस्वी की गति पर उपमास कुचाता आती है मानो सागर से मिलने को गंगा की धारा जाती है जब चित्रकूट में था मिलाप तब विजय थे श्री रघुराए पर यहाँ चरण छूकर पहले जय भरत लाल जी ने पाई दोनों के रूप सांवले थे दोनों के तन पर गाते थे चौदह वर्षों के प्रजातियों को एड़ी तक जटा सुहाती थी जब मिले परस्पर दोनों ही दोनों को दर्शन भूल गए श्री राम कौन श्री भरत कौन यह चतुरानंद तक भूल गए इस भ्रात मिलन ने रंग बदलाम जब अपने आप अयोध्या काम शारदा पुकार उठे तब ये भरत मिला अयोध्या काम गुरुपद रज मस्तक चढ़ा बेटे सबके साथ फिर लक्ष्मण से इस तरह बोले श्री रघुनाथ मैं सीता सहित प्रथम मझले माता से मिलने जाऊंगा फिर छोटे तत्पश्चात बड़ी माता से मिलने जाऊंगा सौमित्र सुमित्रा माता के सेवा में तब तक जाओ तुम वे आतुर होंगे मिलने को उनके समीप हो आओ तुम इतना सुनते ही चले लखनलाल निज धाम तब बोले श्री भरत से रघुकुलभूषण राम बनवासे वीरमान रो को हे बंधु से गृठ तुम इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध करवाओ तुम यह मेरे सच्चे संगे हैं इन सबका श्रम हरना पहले इनकी सेवा इनका आदर हे भरत लाल करना पहले जो आज्ञा कह चल दिए इधर भरत सानंद केके ये माँ के उधर पहुँचे आनंद कन वेदे पैरों पड़ी प्रभु ने किया प्रणाम के ये छाती लगा बोली बेटा राम मेरे आज्ञा से तुमने संबंध बनो से जोड़ा है मेरे ही आज्ञा से तुमने यह राज्य भरत को छोड़ा है ये आज्ञा स्वीकार है तो अब भी कुछ स्वीकार करो यह अंतिम आज्ञा है मेरी रघुनायक अंगीकार करो मेरे मन के संपूर्ण ग्लान हे राम तुम्हें धो देना है रघुकुल का पावन सिंहासन रघु कुलपति खो कर लेना है जो माता तुमसे से राज छेन तुमकोवन में भिजवाती है वही माता वही जन्नी अब राज मुकुट पहनाती है जह कहते कहते जभी दे आई वह ताज तब माता से इस तरह बोली श्री रघुनाथ वक ने तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है वन और राज्य की चर्चा क्या आज्ञा पर मरना सीखा है वह आज्ञा भी सिर पर लेते, थी यह आज्ञा भी सिर पर लूंगा अभिलाषा नहीं मुकुट की है पहनाती हो तो पहनूंगा पर यह अवसर है नहीं मात राजा बन मुकुट पहनने काम यह दिन तो है से चरणों के रज को मस्तक पर धरने काम माता बोली ठीक है रहा न मुझको ध्यान एक लहर से थे उसी में खो बैठी ज्ञान अच्छा अब मैं करूँगे समयोचित ही काम आती है माता अभी ठहरे रहना राम यह कहकर चली गई मैया हाथ में लिए हुए जिस ज्योतिर्मय के दिव्य ज्योति त्रिभुवन में ज्योति जगाती है उस सूरज वन से सूरज को आरती माता आज दिखाती है वह कर चुके जब मैम तो फिर झलक आया चौदह वर्षों का पाप धुला मुखड़े पर पुण्य झलक आया कई कई की दशा का ऐसा पड़ा प्रभाव गिरे राम के चरण में ही कुबरे ले सदभाव